क्या हिंदू धर्म बंधुत्व को को यानी कर सवाल करता है कि वह तथा उसके पड़ोसी क्या दोनों भाई भाई हैं क्या हम आपस में रिश्तेदार हैं क्या मैं उनका पालक हूं तब मैं उनके साथ क्यों न्याय करूँ और अपने स्वहितों की रक्षा के दबाव में आकर वह ऐसा कार्य करता है जिसका लक्ष्य केवल उसका अपना अस्तित्व होता है इसके कारण एक असामाजिक और कभी कभी समाज विरोधी व्यक्तित्व का निर्माण होता है बंधु भाव, बिल्कुल इसके विपरीत एक शक्ति है। यह आपसी मित्रत्व भावना का दूसरा नाम है बंधु भाव का उस भावना में समावेश होता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की श्रेष्ठता के साथ अपनी पहचान बनाना सिखाती है जिसके कारण दूसरों की उत्तमता उसके लिए एक स्वाभाविक तथा आवश्यक चीज बन जाती है जिसके प्रति उसे उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना वह शारीरिक स्थिति के अस्तित्व के लिए अपने पर ध्यान देता है प्राणियों के साथ सुख प्राप्ति के साधनों में स्वयं को प्रतिस्पर्धा नहीं मानता अन्यथा वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनकी असफलता की कामना करता है ताकि वह स्वयं सफल हो सके व्यक्तिवाद से अराजकता का निर्माण होता है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी ही ऐसी भावना है जो उसे नियंत्रित कर सकती है और मनुष्य मात्र में नैतिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक बन सकती है। भाव की, की यह भावना कैसे उन्नत हो सकती है जे एस मिल कहते हैं कि यह भावना एक नैसर्गिक भावना है मनुष्य के लिए सामाजिक अवस्था एक प्रकार से इतनी अधिक स्वाभाविक अत्यावश्यक तथा व्यवहारिक है कि कुछ असाधारण परिस्थितियों अथवा किन्हींच्छिक अचेतन प्रयासों के अपवाद को छोड़कर वह समाज का एक सदस्य है इस भावना के विपरीत कोई दूसरी बात व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है और उसका समाज के साथ का यह संबंध जैसे जैसे मनुष्य असभ्य अवस्था से मुक्त हो रहा है वैसे वैसे अत्यधिक सुदृढ़ हो रहा है इसलिए सामाजिक परिवेश की कोई भी स्थिति जिसमें वह जन्म लेता है और जो मनुष्य मात्र की नियति है यह भावना प्रत्येक व्यक्ति के सोच विचार का अभिन्न अंग बन जाती है तब आज मालिक तथा गुलाम के संबंधों का अपवाद छोड़कर मानव प्राणियों के समाज के उस स्वरूप की कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसमें सभी की समझ का आधार एक न हो समान स्तर के लोगों का समाज केवल इसी धारणा के अनुसार अस्तित्व में रह सकता है कि सभी को समान माना जाए और क्योंकि सभ्यता की सभी अवस्थाओं में निरंकुश सम्राट को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति बराबर है प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ उन समान शर्तों के आधार पर जीवन व्यतीत करना ही पड़ता है और प्रत्येक युग में ऐसी अवस्था विकसित होती रही है जिसमें व्यक्ति के लिए दूसरों की शर्तों के अनुसार हमेशा जीवन व्यतीत करना संभव नहीं होता इस प्रकार लोग एक ऐसी अवस्था में जीवन व्यतीत करने के लिए आदि हो जाते हैं जिसमें इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि दूसरे लोगों के हितों की अवमानना की जा सकती है दूसरों के प्रति मित्रत्व की इस भावना का क्या हिंदुओं में कोई स्थान है इस प्रयत्न पर निम्नलिखित तथ्य पर्याप्त प्रकाश डालते हैं इस संबंध में किसी का भी ध्यान आकर्षित करने वाली पहली यथार्थता है जातियों की संख्या किसी ने भी आज तक उनकी वास्तविक संख्या की गिनती नहीं की है परंतु यह अनुमान किया जा सकता है कि उनकी कुल मिलाकर संख्या 2000 से कम नहीं होगी कदाचित वह 3000 हो इस वास्तविकता का केवल यही एक निराशाजनक पहलू नहीं है कुछ अन्य पहलू भी है जातियों को उपजातियों में विभाजित किया गया है उनकी संख्या अगणित है ब्राह्मण जाति की कुल जनसंख्या लगभग डेढ़ करोड़ के बराबर है परंतु ब्राह्मण जाति में उपजातियों की संख्या 1886 के बराबर है केवल अकेले पंजाब में ही पंजाब राज्य के सारस्वत ब्राह्मण चार उपजातियों में और कायस्थ लोग 590 उपजातियों में विभाजित हैं। इस प्रकार हम इन संख्याओं के आधार पर सामाजिक जीवन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने वाली इस अंत प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं इस विभाजन की प्रक्रिया का तीसरा पहलू है वे छोटे छोटे खंड जिनमें विभाजित हो गई के कुछ उपजातियों की संख्या सौ से अधिक नहीं हो सकती वह आपस में इतने नजदीकी रिश्तेदार बन गए हैं कि सगोत्ता के नियमों का उल्लंघन किए बिना अपनी जाति में विवाह करना उनके लिए बहुत ही कठिन बन गया है यहां एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कौन से छोटे छोटे मामले इस विभाजन के कारण बने जाति व्यवस्था का अधिश्रेणित चरित्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है जातियां एक ऐसी क्रमिक व्यवस्था है जहां एक जाति सबसे ऊपर है और सर्वोच्च है तो दूसरी जाति सबसे नीचे है और इन लोगों के बीच अनेक जातियां हैं जो किसी के ऊपर हैं और किसी के नीचे हैं जाति व्यवस्था श्रेणियों की एक व्यवस्था है जिनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे नीच जाति को छोड़कर प्रत्येक जाति की दूसरी कुछ जातियों पर प्रधानता बनी हुई है इस प्रधानता अथवा श्रेष्ठता को कैसे निर्धारित किया जाता है ये श्रेष्ठता और हीनता अथवा कनिष्ठता की व्यवस्था उन नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसका एक धार्मिक संस्कारों के साथ और दो अनुरूपता के साथ संबंध है धर्म प्रधानता के नियमों के आधार पर स्वयं को तीन प्रकार से प्रकट करता है प्रथम धार्मिक समारोह द्वारा दूसरा धार्मिक संस्कार में पड़े जाने वाले मंत्रों द्वारा तीसरा पुरोहित के द्वारा हम समारोह को प्रधानता के नियमों का स्रोत मानकर आरंभ करते हैं यहां हमारे लिए ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में सोलह धार्मिक संस्कारों को निर्देशित किया गया है यद्यपि ये सब हिंदू धार्मिक संस्कार हैं, फिर भी प्रत्येक हिंदू जाति इन सभी सोलह संस्कारों पर अपना अधिकार नहीं जता सकती कुछ को कुछ विशेष संस्कार करने की अनुमति है तो कुछ जातियों को इन संस्कारों को करने की अनुमति नहीं है उदाहरण के लिए हम पवित्र जनेऊ पहनने के उपनयन संस्कार को ही लेते हैं कुछ जातियां जनेऊ नहीं पहन सकती इस संस्कार को कराने के अधिकार के लिए भेदभाव होता है जिन जातियों को सभी संस्कारों को करने का अधिकार है उन जातियों का स्थान समाज में उन लोगों से निश्चित ही श्रेष्ठ होता है जिन्हें केवल कुछ ही संस्कार का अधिकार है अब हम मंत्रों को देखते हैं श्रेष्ठता के नियमों का यह दूसरा स्रोत है हिंदू धर्म के अनुसार एक ही संस्कार को दो प्रकार से मनाया जा सकता है एक वेदोक्त और दो पुराणोक्त वेदोक्त पद्धति में संस्कार वेदों के मंत्रों के उच्चारण के साथ किए जाते हैं पुराणोक्त पद्धति में इन संस्कारों को पुराणों के मंत्रों से किया जाता है हिंदू धर्मशास्त्र की दो भिन्न भिन्न श्रेणियां, एक वेद जो हैं और दो पुराण जो हैं यद्यपि उनका धर्मशास्त्रों के रूप में आदर किया जाता है फिर भी उन सबको समान मान्यता प्राप्त नहीं है वेदों की सर्वश्रेष्ठ मान्यता है तो पुराणों की सबसे निम्न स्तर की मान्यता है इन मंत्रों के कारण सामाजिक प्रधानता किस प्रकार से निर्मित होती है ये इस बात को ध्यान में रखने पर स्पष्ट हो उठती है कि प्रत्येक जाति को वेदोक्त पद्धति से समारोह करने का अधिकार नहीं है केवल तीन ही जातियां इन सोलह संस्कारों में से एक पर अपना अधिकार जता सकती हैं परंतु उनमें भी एक जाति को उसे वेदोक्त पद्धति से करने का अधिकार है तो अन्यों को पुराणोक्त पद्धति से एक धार्मिक क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस प्रकार के मंत्र पाठ की अनुमति होती है जाति की श्रेष्ठता का निर्धारण भी उसी तरह किया जाता है जिस जाति को वेदोक्त मंत्रों का प्रयोग करने का अधिकार है निश्चय ही वह जाति उस जाति से श्रेष्ठ मानी जाती है जिसे पुराणोक्त मंत्रों का प्रयोग करने का अधिकार है धर्म से संबंधित प्राथमिकता का दूसरा स्रोत है पुरोहित हिंदू धर्म में धार्मिक समारोह से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए पुरोहित की आवश्यकता होती है धर्मशास्त्रों द्वारा नियुक्त पुरोहित ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण का परित्याग नहीं किया जा सकता परंतु धर्मशास्त्र ये बात नहीं बताते कि ब्राह्मण द्वारा किसी भी और प्रत्येक हिंदू के बिना उसकी जाति पूछे धार्मिक संस्कार करने के किस निमंत्रण को स्वीकार किया जाए और किसे नहीं ये बात ब्राह्मण की इच्छा पर छोड़ दी गई है दीर्घकालीन तथा सुस्थापित प्रथाओं द्वारा अब यह बात निश्चित हो गई कि किन जातियों के समारोह वह मनाएगा और किनके नहीं यह वस्तु स्थिति दो जातियों के बीच में श्रेष्ठता का आधार बन गई है जिस जाति के संस्कार में ब्राह्मण उपस्थित रहता है वह जाति उस जाति से श्रेष्ठ मानी जाती है जिनके धार्मिक संस्कार में ब्राह्मण उपस्थित नहीं रहता श्रेष्ठता के नियमों का दूसरा स्रोत सहभोज है यहां इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस तरह से सहभोज के नियमों में प्रधानता के नियमों का निर्माण किया वैसा विवाह के बारे में नहीं हुआ इसका कारण अंतर जातीय विवाह तथा अंतर भोज के प्रतिबंध के नियमों में निहित है अंतर विवाह पर लगे प्रतिबंध को तो एक बार किसी सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है लेकिन अंतर जातीय भोज पर लगा प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं उसका पालन नहीं किया जा सकता कारण यह है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है यह जरूरी नहीं कि उसे हर बार नई जगह पर उसकी अपनी जाति के लोग ही मिले तब ऐसी स्थिति में वह अपरिचित लोगों के साथ होता है विवाह के लिए तो वह अपनी जाति में लौटने तक का इंतजार कर सकता है लेकिन भोजन तो उसे प्रतिदिन चाहिए उसके लिए तो किसी न किसी से उसे भोजन लेना ही पड़ेगा नियम यह है कि वह अपने से ऊंची जाति से ही अन्न या भोजन ले सकता है निम्न जाति से नहीं ये बात विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा अनुपालित नियमों के द्वारा निश्चित की जाती है इसी संदर्भ में भोजन और पानी के लिए व्यापक निर्धारित नियम है एक वह कुछ लोगों से केवल पानी ले सकता है और दूसरों से नहीं दो ब्राह्मण किसी अन्य जाति के पानी में पकाए खाने को स्वीकार नहीं करेगा और तीन वह कुछ जाति के लोगों से तेल में पका हुआ खाना स्वीकार कर सकता है जिस बर्तन में अन्न तथा पानी लिया जाए उसके लिए भी अलग नियम है कुछ जाति के लोगों से वह मिट्टी के बर्तन में भोजन अथवा पानी ले सकता है इसी तरह से कुछ जातियों से केवल धातु के बर्तन में और कुछ से केवल कांच के बर्तन में इस आधार पर जाति स्तर निश्चित होता है यदि वह तेल में पका भोजन किसी जाति से लेता है तब उस जाति का स्तर जिस जाति से वह खाना स्वीकार नहीं करता ऊंचा हुआ यही बात पानी के बारे में भी है यदि वह धातु के बर्तन में पानी लेता है तब उसका स्थान उससे ऊंचा है जिसका पानी वह मिट्टी के बर्तन में लेता है और ये दोनों जातियां उस जाति से ऊंची हैं, जिससे वह कांच के बर्तन में पानी लेता है कांच एक ऐसा पदार्थ है जिस पर कोई दाग नहीं लगता इसलिए ब्राह्मण उसमें सबसे निम्न जाति के व्यक्ति से भी पानी ले सकता है लेकिन दूसरे धातु के बर्तन में दाग लग सकता है अतः अन्य धातु के बर्तन में पानी ले या ना ले ब्राह्मण पर निर्भर करता है यही कुछ मुद्दे हैं जो हिंदुओं की जाति श्रेष्ठता की व्यवस्था में किसी जाति का स्थान और स्तर निश्चित करते हैं जाति व्यवस्था की यह क्रमिक बनावट एक विशेष तरह की सामाजिक मानसिकता बनने और बनाने के लिए जिम्मेदार है जिस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए प्रथम इसके कारण विभिन्न जातियों में प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना निर्मित होती है दूसरा विभिन्न जातियों के बीच एक दूसरे के लिए द्वेष और घृणा की भावना पनपती है इस द्वेष तथा घृणा की भावना ने केवल कहावतों में ही स्थान प्राप्त नहीं किया बल्कि उसे हिंदू साहित्य में भी स्थान मिला है मैं यहाँ सहयाद्री खंड नाम के धर्म का संदर्भ दे रहा हूँ जो अनेक पुराणों में से एक है ये पुराण भी हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथों का ही एक भाग है लेकिन इसका विषय अन्य पुराणों से बिल्कुल अलग है इसमें विभिन्न जातियों की मूल उत्पत्ति के बारे में बतलाया गया है जबकि ब्राह्मण को सबसे घृणित उत्पत्ति का बताया गया है यह सब मनु से प्रतिशोध की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया एक प्रकार से यह ब्राह्मण जाति पर लगाया गया बहुत ही बुरा लांछन है स्वाभाविक था कि पेशवाओं ने उसे नष्ट करने की आज्ञा दी थी परंतु इस पुराण की कुछ प्रतियां नष्ट होने से बच गई लेकिन कुछ प्रश्न करने से पहले मैं यहाँ एक बात का और उल्लेख करता हूं संभवतः वर्तमान हिंदू मार्क्सवाद के घोर विरोधी हैं इसके पीछे कारण यह है कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से वे बहुत ही भयभीत हो जाते हैं लेकिन वही लोग ये भूल जाते हैं कि भारत न केवल वर्ग संघर्ष बल्कि वर्ग युद्ध की भूमि बन चुका है सबसे दुखदाई वर्ग युद्ध ब्राह्मण और क्षत्रियो के बीच हुआ था हिंदुओं का श्रेष्ठ साहित्य इन दो वर्णों के बीच हुए संघर्षों से भरा है पहला ज्ञात संघर्ष ब्राह्मण और राजावेण के बीच हुआ था वेण राजा अंग का पुत्र था जो अत्रि वंश का था उसकी माँ सुनीता मृत्यु की बेटी थी काल की पुत्री के इस पुत्र पर अपने मृतक दादा नाना के कलंक के कारण वह अपने राजा के कर्तव्यों का त्याग करके विषय वासना में जीवन व्यतीत कर रहा था इस राजा ने वेदों की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए अपनी गैर धार्मिक व्यवस्था की स्थापना की थी उसके राज्य में लोग धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करते थे और देवों को यज्ञ के समय सोमरस की आहूति नहीं दी जाती थी उसने स्पष्ट घोषित किया था मैं ही यज्ञ का उद्देश्य हूं यज्ञ करता भी और स्वयं यज्ञ हूं मेरे लिए ही यज्ञ किया जाए और आहुति दी जाए बाद में मारिची ऋषि के नेतृत्व में ऋषियों ने उसे निम्न प्रकार से संबोधित किया हम एक ऐसा समारोह मनाने जा रहे हैं जो अनेक वर्षों तक चलेगा हे वीण अन्य का पालन ना करो यह तुम्हारा शाश्वत कर्तव्य नहीं है तुम प्रत्येक लक्षण से अत्री के वंश के प्रजापति हो और तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए उस मूर्ख वेण ने जो सदाचार नहीं जानता था इन महान ऋषियों की हंसी उड़ाते हुए उन्हें उत्तर दिया मेरे अलावा कर्तव्य की आज्ञा देने वाला और कौन हो सकता है मुझे किसकी आज्ञा का पालन करना है इस पृथ्वी पर पवित्र ज्ञान सामर्थ्य तपस्या और सत्य में मेरे बराबर कौन हो सकता है जो लोग झूठे तथा मूर्ख हैं वे नहीं जानते कि मैं ही सभी मनुष्यों का स्रोत हूं इस कथन का विश्वास करने में कोई झिझक नहीं यदि मैं चाहूं तो सारी पृथ्वी जलाकर राख कर सकता हूं, उस पर मूसलाधार वर्षा ला सकता हूं, अथवा स्वर्ग और पृथ्वी को बंदी बना सकता हूं। अंत में उसकी अज्ञानता और मूर्खता के कारण जब वेण पर उसका कोई अधिकार नहीं चल सका तब वे शक्तिशाली ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उस बलवान तथा झगड़ालू राजा को पकड़ लिया और उसकी बाई जािसने के बाद एक काला मनुष्य पैदा हुआ जो कद का छोटा था और भयभीत होने के कारण हाथ जोड़कर खड़ा हो गया उसे उत्तेजित ने कहा, बैठ जाओ वह बाद में वंश का संस्थापक बना। निषादी विंध्याचल निवासी तुरथा तुम्बुरा दोनों इसके इसी प्रकार के आचरण से उत्पन्न हुए जो अत्यंत उच्च शे बाद में उन्हीं शक्तिशाली ऋषियों ने क्रोधित और उत्तेजित होकर पुनः वेण के दाएं हाथ को घिसा, जैसे लोग अर्नी की लकड़ी घिसते हैं, और उससे अग्नि के के समान तेजस्वी शरीर वाला उत्पन्न हुआ। इस वेण पुत्र ने बाद में हाथ जोड़कर उन महान ऋषियों को संबोधित किया प्रकृति ने मुझे समझने की बहुत कमजोर शक्ति दी है मुझे बताओ मैं अपने कर्तव्यों को कैसे समझू मुझे सही तरह से बताए कि मैं उनका उपयोग कैसे करूं मेरे ऊपर संदेह न करो मेरे कर्तव्यों और उद्देश्यों के बारे में आप जो कुछ भी कहेंगे मैं पालन करूंगा तब उन देवताओं तथा महान ऋषियों ने उनसे कहा कोई भी कर्तव्य तुम्हें बताया जाए उसका यह ध्यान किए बिना कि पसंद है समान दृष्टि से देखते हुए क्रोध लालसा तथा अहंकार इन तीनों लालसाओं से दूर रहकर बिना झिझक पालन करो अपनी सामर्थ्य से उन लोगों के शास्त्रों पर रोक लगाओ जो सदाचार से हट जाते हैं अपने कर्तव्य के प्रति निरंतर श्रद्धा रखो और मन वचन कर्म से तुम पृथ्वी पर वेद या ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और वचन दो कि तुम ब्राह्मणों को दंड नहीं दोगे तब वेण के पुत्र ने उनकी बात मन से स्वीकार की परिणाम स्वरूप सभी ऋषि उससे प्रसन्न हुए ज्ञानी मुनि शुक्र उसके पुरोहित बने बाल खिल्प और सारस्वत उसके मंत्री और गर्ग ऋषि उसकी ज्योतिषी बने दूसरा संघर्ष ब्राह्मण और क्षत्रिय राजा पुरुरवा के बीच हुआ उसका संक्षिप्त संदर्भ महाभारत के आदि पर्व से प्राप्त हुआ है पुरुरवा का जन्म ईला से हुआ था उसका समुद्र के तेरह द्वीपों पर साम्राज्य था और ऐसे व्यक्ति उसके साथी थे जो सभी श्रेष्ठ मानव थे वह स्वयं भी एक महान और कीर्तिमान पुरुष था अपनी सामर्थ्य के नशे में चूर होकर पुरूर्वा ने ब्राह्मणों के साथ युद्ध करके उनके सभी अधिकार छीन लिए थे यहां तक कि ब्रह्मा के स्वर्ग से प्रकट हुए सनत कुमार की चेतावनी को भी उसने नहीं माना इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया इस तरह से वह लोभी सम्राट अपनी शक्तियों के अहंकार के कारण नष्ट हो गया तीसरे टकराव की घटना ब्राह्मणों और राजा नहुष के बीच में घटी ये कहानी महाभारत के उद्योग पर्व में विस्तार से दी गई है ये इस प्रकार से है राक्षस वृत्त की हत्या करने के बाद इंद्र एक ब्राह्मण की हत्या से घबरा गया क्योंकि को माना जाता था और उसने अपने लिया। तब ऋषि और देवताओं ने नहुष से राजा बनने की प्रार्थना की बहुत कहने के बाद उसने राजा बनना स्वीकार किया इस पद पर पहुंचने से पहले तक उसने सदाचार का जीवन व्यतीत किया था लेकिन भोगविलास और ऐश्वर्य की सभी वस्तुओं के बीच वह अपने संयम को नियंत्रण में न रख सका इस तरह वह रासलीला में खो गया यहां तक कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी को भी भोगने की उसकी इच्छा हुई रानी ने देवताओं के गुरु अंगिरस बृहस्पति की शरण ली जिसने उसे रक्षा का वचन दिया इस पर राजा नहुष बहुत क्रोधित हुआ देवताओं ने उसे बहुत समझाया लेकिन नहुष बोला कि व्यभिचारी इच्छाओं में वह इंद्र से अधिक बुरा नहीं है प्रख्यात ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र ने उसके पति के जीते जी ही संभोग किया था तब आप सभी ने उसे क्यों नहीं रोका नहुष के ऐसा कहने पर देवता इंद्रानी को लाने के लिए चले गए लेकिन बृहस्पति उसे देने के लिए तैयार नहीं था तथापि उसके कहने पर इंद्रानी ने नहुष से कुछ देर के लिए समय की याचना करते हुए कहा कि पहले वह जानना चाहती है कि उसके पति का क्या हुआ उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई बाद में इंद्र की ओर से देवता विष्णु के पास गए और विष्णु ने वचन दिया कि यदि इंद्र उसके लिए बलि दे तब वह दोष हो जाएगा तथा अपना प्रभुत्व प्राप्त करेगा इस तरह नहुष का नाश हो जाएगा इस आधार पर इंद्र ने बलि दी जिसका परिणाम इस प्रकार बताया गया है ब्राह्मण हत्या का पाप वृक्ष नदियां पर्वत पृथ्वी तथा अन्य तत्वों में विभाजित होने के कारण देवों के राजा वसव इंद्र की दोषों तथा पाप से मुक्ति हो गई, और वह आत्मानुशासित बन गया इसके कारण नहुष के श्रेष्ठत्व को धक्का पहुंचा बताया जाता है की उसने अपना प्रभुत्व पुनः प्राप्त कर लिया होगा क्योंकि जैसा हमें बताया गया है इंद्र फिर नष्ट हो गया था तथा अदृश्य हो गया था जब इंद्र अदृश्य हो गया तब इंद्राणी अपने पति की खोज में निकली बहुत कोशिशों के बाद उपश्रिता रात्रि तथा निशाचरों की देवी, उपश्रिता की सहायता से उसने एक बहुत छोटे रूप में हिमालय के उत्तर में समुद्र में कमल के डंठल पर से उसे जीवित खोज निकाला उसने उसे नहुष के दुष्ट इरादों के बारे में बताया और कहा कि वह अपनी शक्ति के बल पर उसे मुक्त कराए और अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करे क्यूँकि नहुष के पास इंद्र से अधिक शक्ति थी अतः उसने कोई कदम उठाने से पहले उसे एक उपाय बताया जिसमें अपहरण करने वाले को उसके स्थान से हटाया जा सकता है उसने अपनी पत्नी से से कहा कि वह वह नहुष कहे, यदि वह ऐसी दिव्य पालकी पर सवार हो उसके पास आएगा जिसे ऋषि कंधा दिए हों तो वह स्वयं को उसे समर्पित कर देगी इस प्रकार देवताओं की यह बात नहुष के पास पहुंची जिसने इंद्राणी का स्वागत किया उसने अपना प्रस्ताव रखा उसने कहा हे hey देवताओं के राजा मेरी कामना है कि आप ऐसे वाहन पर सवार होकर आएं जैसा विष्णु रुद्र और राक्षसों के पास भी ना हो और प्रख्यात ऋषि उसके हों। नहुष ने इस प्रार्थना का अनुमोदन किया और स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हुए कहा जो मुनियों को अपना सारथी बनाए वह किसी अल्प शक्ति का पुरुष नहीं हो सकता मैं शक्ति का कठोर उपासक हूं मैं भूतकाल वर्तमान तथा भविष्य का स्वामी हूँ और प्रत्येक बात मुझ पर ही निर्भर होती है इसलिए हे देवी तुम्हारे प्रस्ताव का मैं बिना संकोच पालन करूंगा सात ऋषि तथा सभी ब्राह्मण मुनि मेरे रथ के साथ होंगे हे सुंदर देवी अब तू मेरी शक्ति और चमत्कार देख इसी प्रकार यह कहानी आगे बढ़ती है इसी के अनुसार उस अहंकारी क्रूर धर्मद्रोही दुष्ट तथा दुराचारी पुरुष ने सभी ऋषियों को अपने रथ खींचने के लिए बाध्य किया इंद्राणी फिर बृहस्पति के पास गई जिसने उसे आश्वासन दिया कि वह स्वयं उत्पीड़ित कर्ता के विनाश के लिए यज्ञ करेगा और इंद्र का अदृश्य स्थान खोज निकालेगा फिर अग्नि को इंद्र की खोज करने और बृहस्पति के पास लाने के लिए भेजा गया इंद्र के आगमन पर बृहस्पति ने उसकी अनुपस्थिति में जो कुछ भी वहां हुआ वे सारी बातें कह डाली जब इंद्र कुबेर यम सोम तथा वरुण के साथ साथ नहुष का विनाश करने की योजना बना रहे थे तब अगस्त्य मुनि वहां आए और उन्होंने इंद्र को उसके प्रतिस्पर्धा की हार पर बधाई दी घटना कैसे घटी उसकी कहानी इस तरह से बताई है उस पापी नहुष का रथ खींचते खींचते ब्राह्मण ऋषियों ने महापुरुष नहुष से एक समस्या का समाधान करने को कहा और पूछा हे महाप्राक्रमी कीर्तिवान राजा, जिन ब्राह्मण मंत्रों का पाठ राजा को बलि देते समय किया जाता है उन्हें आप अधिकृत मानते हैं या नहीं नहुष ने जिसकी बुद्धि अंधकार से घिरी हुई थी उत्तर दिया नहीं ऋषियों ने एक साथ मिलकर कहा तुम अनाचार में व्यस्त हमें सदाचार नहीं करने दे रहे हो ये मंत्र जिसका इसके पूर्व महान ऋषियों ने पठन किया है हम इसे पवित्र मानते हैं इस तरह मुनियों से वाद विवाद करते हुए अनाचार से प्रभावित होकर राजा ने मेरे यानी मुनि अगस्त के सर पर अपना पैर रख दिया जिसके कारण राजा की कीर्ति समाप्त हुई और साथ ही शक्ति भी नष्ट हो गई जब एकाएक वह उत्तेजित हो गया और भय से घबराया तब मैंने कहा हे hey मूर्ख ब्रह्मा समान स्तर वाले ऋषियों को अपना रथ खींचने के लिए बाध्य करते हो अतः एवं तुम अपनी कीर्ति तथा योग्यता खोकर स्वर्ग से उतरकर धरती पर निवास करो तब आगे चलकर तुम एक हजार वर्ष तक धरती पर सांप की तरह रहोगे और समय पूरा होने पर स्वर्ग में जाओगे इस तरह उस दुष्ट मनुष्य का पतन हो गया इसके पश्चात राजा निमि और ब्राह्मण के संघर्ष का संदर्भ है विष्णु पुराण में यह कथा निम्न प्रकार से है राजा निमी ने ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ से एक ऐसे यज्ञ का अधिष्ठाता बनने की प्रार्थना की जो एक हजार तक चले उत्तर में वशिष्ठ ने कहा कि वे 500 वर्षों के लिए इंद्र के साथ यज्ञ करने में पहले से ही व्यस्त हैं और उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की लेकिन कहा कि इस अवधि के बीच आएंगे वशिष्ठ वहां से चले गए लेकिन वापस लौटने पर ऋषि ने देखा कि राजा ने गौतम ऋषि जो की ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ के बराबर तेजस्वी थे और अन्य ऋषियों को उस यज्ञ के लिए नियुक्त किया उपेक्षा से भरे व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्होंने राजा को जो उस समय नींद में था श्राप दिया कि उसका शरीर नष्ट हो जाएगा इसकी प्रतिक्रिया में राजा ने भी वशिष्ठ को श्राप दिया राजा के श्राप ने भी अपना प्रभाव दिखलाया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई बाद में वशिष्ठ ने दूसरा शारीरिक रूप धारण किया इस श्राप के परिणाम स्वरूप वशिष्ठ का भी तब पुनर्जन्म हुआ जब उर्वशी को देखकर ऋषियों के वीर की बूंदे गिरी निमी के शव का संलेपन किया गया जिस यज्ञ को वशिष्ठ ने आरम्भ किया था उसके समापन पर देवगण ऋषि मुनियों से विचार विमर्श के बाद उसे पुनर्जीवित करना चाहते थे लेकिन वशिष्ठ ने इनकार कर दिया तब देवताओं ने उसकी इच्छा के अनुसार उसका अस्तित्व सभी जीवित प्राणियों की आंखों के अंदर सुरक्षित कर रख दिया इसी तथ्य के परिणाम स्वरूप वे ऋषि मुनि आंखों को मूंदते खोलते रहते हैं निमिष का अर्थ है पलक झपकना मनु ने ब्राह्मणों और राजा सुमुख के बीच एक अन्य संघर्ष की चर्चा की है लेकिन इस संघर्ष के विस्तृत विवरण नहीं मिलते ब्राह्मण और क्षत्रिय राजाओं के बीच जो संघर्ष हुए उनके ये कुछ एक उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण और क्षत्रियो के बीच दो वर्गों के रूप में संघर्ष नहीं हुए इन दो वर्गों के बीच भी संघर्ष हुए जो कि राजाओं के साथ हुए संघर्षों से निराले हैं ये बात ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त सामग्री से स्पष्ट होती है इस संदर्भ में तीन घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है पहला संदर्भ दो व्यक्तियों विश्वमित्र और वशिष्ठ के बीच है जो क्रमशः क्षत्रिय और ब्राह्मण थे उन दोनों के बीच वाद विवाद का विषय था कि क्या कोई क्षत्रिय ब्राह्मणत्व का दावा कर सकता है रामायण में इस कथा का उल्लेख है और निम्न प्रकार से है उसी कहानी के आधार पर हमें पता चलता है कि पहले कुश नाम का एक राजा था जिसके पिता का नाम प्रजापति था कुश राजा का भी एक पुत्र था जिसका नाम कुशनाम था कुशनाम गाधी का पिता था गाधी विश्वमित्र का पिता था इसी विश्वमित्र ने पृथ्वी पर हजारों वर्ष राज्य किया एक बार जब वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचा वशिष्ठ का यह आश्रम अनेक ऋषि मुनियों तथा भक्तों का निवास था काफी अनुनय विनय के बाद विश्वमित्र ने विशिष्ट के अनुयायियों द्वारा किए गए आदर सत्कार को स्वीकार कर लिया बाद में वहां अद्भुत गाय देखकर विश्वमित्र आश्चर्य में पड़ गया और अचानक उसके मन में गाय लेने का लालच आ गया वह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी बल्कि आश्रम वासियों को दूध के साथ सभी तरह का खाना देती थी पहले तो वशिष्ठ ने कहा कि इस गाय के बदले में हजारों साधारण गाय दे सकते हैं साथ ही उन्होंने अधिकार संपत्ति होते हैं इसलिए अधिकार है राजा विश्वामित्र द्वारा गायों की संख्या में वृद्धि करने पर भी वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया तब उसी गाय के बदले राजा ने और कीमत बढ़ाई लेकिन वशिष्ठ को यह भी स्वीकार न था उसने स्पष्ट इनकार करते हुए कह दिया कि किसी भी कीमत पर वे उस गाय को नहीं देंगे राजा को यह सब सुनकर क्रोध आना ही था अतः राजा ने कृतज्ञ और निर्दयी बनते हुए आगे बढ़कर गाय जबरन छीनी लेकिन वह अद्भुत गाय राजा के सेवकों के हाथों से निकलकर अपने मालिक के पास भागकर आ गई और उससे शिकायत की कि वह उसे छोड़ना चाहता है इस पर वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता लेकिन विवश है क्योंकि राजा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है तब गाय ने उत्तर दिया मनुष्य क्षत्रिय को शक्तिशाली नहीं मानते ब्राह्मण उनसे अधिक शक्तिशाली होते हैं ब्राह्मणों के पास दैवी शक्ति होती है जो क्षत्रियों की शक्ति से श्रेष्ठ है उनकी शक्ति नापी नहीं जा सकती विश्वमित्र यद्यपि अत्यंत प्रतापी हैं लेकिन आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। आपकी शक्ति अजय है मुझे इजाजत दो क्योंकि मेरे अंदर ब्राह्मण से पूर्ण बल है मैं उस दुष्ट राजा का अहंकार तथा शक्ति को नष्ट कर दूंगी तब इस गाय ने अपनी गर्जनी से सैकड़ों पहलवानों को पैदा किया जो राजा विश्वमित्र की सारी सेना को नष्ट कर देते हैं लेकिन बाद में विश्वमित्र ने उन सबको मार गिराया इस स्थिति से निपटने के लिए उस गाय ने हथियार बंद शक और यवनों का निर्माण किया जो राजा की सेना को लील गए परंतु अंत में उनका भी राजा ने नाश कर दिया इसके बाद उस गाय ने अपने शरीर के अंगों से बहुत से योद्धाओं को उत्पन्न किया जिन्होंने विश्वमित्र के पैदल सैनिकों हाथी घोड़े रथ आदि को ध्वस्त कर दिया क्रोध में आकर राजा विश्वामित्र के सैकड़ों पुत्रों ने विभिन्न अस्त्र शास्त्रों सहित वशिष्ठ पर हमला कर दिया परंतु एक पल में ही वशिष्ठ ने उन्हें अपने मुंह की ज्वाला से जलाकर राख कर दिया इस तरह से पूर्ण रूप से पराजित हो जाने पर विश्वामित्र अपने एक पुत्र को साम्राज्य सौंपकर हिमालय की यात्रा पर चला गया जहां उसने गहन तपस्या की और महादेव से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया महादेव ने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर शस्त्रास्त्र विद्या का ज्ञान दिया इससे विश्वमित्र घमंड से भर उठा और उसने वशिष्ठ के आश्रम को ध्वस्त कर दिया और आश्रम वासियों को वहां से भाग जाने को विवश कर दिया तब विश्व को धमकी देते हुए कहा वशिष्ठ ने उसे अपनी शक्ति दिखाने को ललकारा और कहा कि वह अभी उसके घमंड को चूर चूर कर देगा उसने कहा क्षत्रिय की सामर्थ्य और किसी महान ब्राह्मण की सामर्थ्य में कैसे तुलना हो सकती है अरे देखो नीक क्षत्रिय मेरी दिव्य ब्राह्मण शक्ति जैसे पानी से लिपटकर अग्नि बुझ जाती है उसी प्रकार उस गाधी के पुत्र विश्वमित्र का वह भयानक शस्त्र ब्राह्मण वशिष्ठ की गदा से नष्ट हो गया इस प्रकार बाद में एक एक कर विश्वमित्र ने अनेक तरह से अग्नि बाण विष्णु का चक्र और शिव का त्रिशूल आदि वशिष्ठ की तरफ फेंके पर वह सभी को अपनी गदा से नष्ट कर देता था अंत में देवताओं को भी भयभीत करने वाला ब्रह्मास्त्र विश्वमित्र ने छोड़ा लेकिन वह भी उस ब्राह्मण ऋषि के सामने निष्फल हो गया वशिष्ठ ने अत्यंत ही भयानक रूप धारण कर लिया उसके शरीर के छिद्रों से धुएं के साथ अग्नि निकली उसके हाथ में वह गदा धरती पर प्रचंड अग्नि के रूप में भड़की उस समय वह यम का ही दूसरा रूप बन गया था बाद में अनेक मुनियों के कहने पर वशिष्ठ ने मन में आई बदले की भावना का परित्याग कर दिया तब विश्वामित्र ने कराते हुए कहा क्षत्रिय की शक्ति को धिक्कार है ब्राह्मण का बल ही वास्तविक शक्ति है एक अकेले ब्राह्मण की गदा ने उसके सारे शस्त्र नष्ट कर दिए अब कोई विकल्प नहीं बचा या तो वह इस असहाय स्थिति से संतुष्ट रहे या फिर ब्राह्मण के उस शक्तिशाली पद पर पहुंचने के लिए प्रयास करे लेकिन उसने दूसरे रास्ते को ही स्वीकार किया अपनी इंद्रियों तथा मन पर नियंत्रण रखते हुए ब्राह्मण पद तक पहुंचने के उद्देश्य से घोर तपस्या करने के लिए वह अपने शत्रु से तिरस्कृत और दुखी होकर अपनी रानी के साथ दक्षिण की यात्रा पर चला गया वहां जाकर उसने अपना संकल्प पूरा किया और उसके बाद हमें बताया गया कि उसके हविष्यानंद मधुसियानंद और दिग्नेत्र नाम के तीन पुत्र जन्मे एक हजार साल के अंत में ब्रह्मा प्रकट हुआ और घोषणा की कि उसने स्वर्ग जीत लिया है और उसकी घोर तपस्या के फलस्वरूप राजऋषि का पद प्राप्त कर लिया है अत्यंत दुखी और लज्जित होकर विश्वामित्र कहते हैं यद्यपि मैंने घोर तपस्या की फिर भी देवता और ऋषि मुझे केवल राजऋषि ही मानते हैं ब्राह्मण नहीं इनी व्यक्तियों अथवा इस नाम के विभिन्न व्यक्तियों का जो विवरण प्राप्त है उस पर विवाद है लेकिन उसका विषय भिन्न है एक इक्शवाकू के वंशजों में से एक राजा त्रिशंकु ने एक ऐसे यज्ञ समारोह करने की योजना बनाई थी जिसके द्वारा वह अपने शरीर के साथ सीधे स्वर्ग में जा सकता था इस कार्य हेतु वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया परंतु उसने इस कार्य को असंभव बतलाया इस पर त्रिशंकु ने दक्षिण की यात्रा की जहां वशिष्ठ के सौ पुत्र तपस्या कर रहे थे उसने उनसे भी वही कार्य करने की प्रार्थना की जिसे उनके पिता ने करने से इनकार कर दिया था यद्यपि उसने उनको बहुत ही आदर तथा नम्रता के साथ संबोधित किया और ये भी कहा कि इक्ष्वाकु उन्हें अपना पारिवारिक पुरोहित तथा कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा मानता था वह स्वयं भी उन्हें अपना संरक्षक कुल देवता मानता है इसके बावजूद इन पुरोहितों से उसे ऐसी फटकार मिली अक्षम्य मूर्ख तुम्हें सत्य बोलने वाले हमारे गुरु ने इनकार किया है तब उसके इनकार को न मानते हुए तुम दूसरी शाखा के पास कैसे जा सकते हो कुल पुरोहित सभी लोगों के लिए एक श्रेष्ठक है घोषित किया, जा सकता। उस ने किया कि संभव नहीं है फिर हम ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं तुम मूर्ख राजा हो अच्छा यही है कि तुम वापस अपनी राजधानी लौट जाओ तीनों संसार के पुरोहित विशिष्ट का हम अनादर कैसे कर सकते हैं तब त्रिशंकु ने उन्हें समझाया कि अगर उसके गुरु तथा गुरु के पुत्रों ने उसकी यह प्रार्थना मानने से इनकार कर दिया तब वह दूसरा रास्ता अपनाने के बारे में विचार कर सकता है अपने इसी विचार को व्यक्त करने का परिणाम राजा त्रिशंकु को भुगतना पड़ा उसे चंडाल बनने का श्राप दे दिया गया जैसे ही उस पर श्राप का प्रभाव होने लगा राजा का रूप एक पतित अछूत में बदलने लगा तब वह विश्वामित्र के पास जो उस समय दक्षिण में रहता था अपने गुणों व ईश्वरीय भक्ति का वर्णन और अपनी दुर्दशा पर विलाप करते हुए सहायता के लिए दौड़ा विश्वमित्र को उसकी यह अवस्था देखकर वास्तव में ही दया आ गई और चांडाल के ही रूप में उसे सीधे स्वर्ग भेजने का वचन दिया उसने कहा, स्वर्ग अब तुम्हारे ही अधिकार में है क्योंकि तुम कुशिक के पुत्र की शरण में आए हो। बाद में उसने यज्ञ की तैयारी करने तथा समारोह में वशिष्ठ के परिवार सहित सभी ऋषियों को आमंत्रित करने का आदेश दिया विश्व के शिष्यों ने जिन्होंने वशिष्ठ के लोगों तक उसका यह संदेश पहुंचाया वापस लौटकर बताया आपका संदेश सुनने के के के बाद सभी देशों ब्राह्मण एकत्रित हो गए हैं, परंतु वशिष्ठ वशिष्ठ नहीं आए। के सौ पुत्रों ने क्रोध में कामते हुए कहा था, देवता और ऋषि चांडाल के यज्ञ को कैसे संपन्न कर सकते हैं वह भी तब जब उस यज्ञ का पुरोहित कोई क्षत्रिय हो किसी चांडाल का अन्न खाकर तथा विश्वमित्र को यह सब जानकर बहुत क्रोध आया उसने वशिष्ठ और उसके पुत्रों को जलकर राख होने और फिर सौ जन्मों के लिए पतित नीच और वशिष्ठ को निषाद के रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप दिया ये जानने पर कि श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया विश्वमित्र ने त्रिशंखों की प्रशंसा करते हुए वहां एकत्रित ऋषियों को यज्ञ करने को कहा विश्वमित्र के उस भयानक क्रोध के कारण दूसरे ऋषियों ने उसकी बात मान ली विश्वमित्र ने यज्ञ में स्वयं यज्ञ का कार्य किया और दूसरे ऋषियों को पुरोहित बनाकर शेष सभी समारोह किए बाद में विश्वमित्र ने देवताओं को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और देवता जब नहीं आए तो क्रोधित होकर विश्वमित्र ने यज्ञ का उठा कर उठाकर त्रिशंकु को इस तरह संबोधित किया हे hey सम्राट यह शक्ति मैंने अपने प्रयास द्वारा घोर तपस्या करके प्राप्त की है मैं अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें स्वर्ग पहुंचाऊंगा उस स्वर्गीय क्षेत्र में ऊपर जाओ जो किसी भी मृत लोग के मनुष्य के लिए अति है मैंने निश्चित ही अपनी तपस्या से कुछ उपहार प्राप्त किए हैं त्रिशंकु तत्काल सीधे स्वर्ग पहुंच गया और सभी मुनि देखते रह गए लेकिन इंद्र ने उसे वापस लौट जाने का आदेश दिया क्योंकि त्रिशंकु ऐसा मनुष्य था था जो अपने धार्मिक गुरु के श्राप से श्रापित था और इसलिए स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं था तब इंद्र ने उसे सीधा पृथ्वी पर सिर के बल गिर जाने के लिए कहा इस तरह से वह नीचे गिरने लगा ऐसी स्थिति में उसने चिल्लाकर अपने धार्मिक संरक्षक से सहायता मांगी विश्वमित्र ने गुस्से में उसे रुकने के लिए कहा तब विश्वमित्र ने आकाश के दक्षिण भाग में अपने दिव्य ज्ञान की शक्ति तथा घोर तपस्या द्वारा एक दूसरे प्रजापति के समान सात ऋषियों की रचना की यानी सात नक्षत्रों का नक्षत्र मंडल बनाया इस तरह से स्वर्ग के एक हिस्से में आगे बढ़ते हुए उस ऋषि ने अन्य नक्षत्रों के बीच तारों की एक माला की रचना की उसने क्रोध से उत्तेजित होकर घोषणा की मैं अन्य इंद्र का निर्माण करूंगा या फिर संसार में कोई इंद्र ही नहीं होगा क्रोध में उसने देवताओं को भी पुकारना शुरू किया अब ऋषि देवता और असुर सभी ने सचेत होकर विश्व मित्र से समझौते त्रिशंकु को क्योंकि उसके गुरु ने श्राप दिया है इसलिए जब तक वह शुद्ध न हो जाए उसे शारीरिक रूप में प्रवेश न दिया जाए ऋषि ने उत्तर दिया कि उसने त्रिशंकु को वचन दिया है और उसने देवताओं से प्रार्थना की कि उसे उसके शरीर के साथ स्वर्ग में रहने की अनुमति दी जाए और नवनिर्मित तारों को भी आकाश में निरंतर अपने स्थान पर रहने की अनुमति दी जाए देवताओं ने इस बात पर सहमति दी और कहा कि ये तारे अपने ही स्थान पर लेकिन सूर्य के मार्ग के बाहर होंगे त्रिशंकु उनके बीच अपना सिर झुकाते हुए प्रकाशित होता रहेगा और अन्य तारे उसका अनुसरण करेंगे इस तरह उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा उसकी कीर्ति भी सुरक्षित रहेगी और वह अन्य लोगों के समान स्वर का निवासी बन जाएगा इस प्रकार इस विवाद पर समझौता किया गया जिसे विश्वमित्र ने स्वीकार किया ये त्रिशंकु की कहानी है यह भी देखा गया है कि यह हरिवंश पुराण में वर्णित कथा से भिन्न है लेकिन कथा में वशिष्ठ और विश्वमित्र के बीच विवाद को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है यज्ञ के समाप्त होने पर जब सभी देवता और ऋषि चले गए तब विश्वमित्र ने अपने भक्तों से कहा दक्षिण की यह घटना हमारी तपस्या में बाधा बन गई है हमें किसी अन्य दिशा में जाकर तपस्या करनी चाहिए इस तरह वह पश्चिम में किसी जंगल में चला गया और वहां उसने अपनी तपस्या फिर से आरंभ की यहां पर फिर से एक अन्य घटना से अवरोध उत्पन्न होता है यह कहानी राजा अम्बरीष की है जो रामायण के अनुसार अयोध्या का राजा था वह इक्ष्वाकु का 28वां और त्रिशंकु का 22वां वारिस था विश्वमित्र को इन दोनों राजाओं का समकालीन माना गया है इस कथा के आधार पर अम्बरीश एक यज्ञ समारोह में व्यस्त था तब इंद्र उसकी बलि उठाकर ले गया पुरोहितों ने कहा कि यह अशुभ घटना राजा के भ्रष्ट शासन के कारण हुई इसके लिए कोई मानव बलि देकर बड़ा प्रायश्चित कर लेना चाहिए एक लंबी खोज के बाद वह राजर्षि राजिरीश एक ब्राह्मण ऋषि ऋचिका के पास पहुंचा जो भृगु का वंशज था उसने पुत्रों में से एक पुत्र की बलि देने के लिए एक हजार गायों की कीमत के बदले में बेचने के लिए कहा ऋचिका ने उत्तर दिया वह अपना ज्येष्ठ पुत्र नहीं बेच सकता और उसकी पत्नी ने कहा वह अपना कनिष्ठ पुत्र नहीं बेचेगी उसने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र पिता और कनिष्ठ पुत्र माँ को प्रिय होता है ऋचिका के दूसरे पुत्र ने कहा कि तब मैं अपने आप को बेचने के योग्य मानता हूं और उसने राजा से कहा कि वह उसे ले जाए उसके बदले में एक हजार गाय तथा 100 लाख स्वर्ण मुद्राएं और रत्नों के अनेक भंडार के रूप में उसकी कीमत चुकाकर राजा सुनसेब को अपने साथ ले गया जब वे पुष्कर वन से गुजर रहे थे सुनसेप की अपने मामा विश्वमित्र से भेंट हो गई जो वहां अन्य ऋषियों के साथ तपस्या कर रहा था सुनसेप उसकी गोद में जा गिरा और उसने अपने आप को अनाथ बताकर सहायता मांगी और कहा कि वह उसका आश्रय चाहता है विश्वमित्र ने उसे शांत किया और उसके स्थान पर अपने पुत्रों को बली बनने के लिए कहा इस प्रस्ताव को मधुशानंद तथा उसके अन्य पुत्रों ने नहीं माना उन्होंने उपहास के स्वर में कहा वह अपने ही पुत्रों की बलि देकर दूसरों को कैसे बचाना चाहता है वे इसे गलत मानते हैं अपनी आज्ञा का अनादर होने के कारण ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने वशिष्ठ के के पुत्रों के समान अपने पुत्रों को भी सबसे पतित वर्णों में जन्म लेने और एक हजार वर्षों तक कुत्ते का मांस खाने का श्राप दिया तत्पश्चात उसने सुनसेब से कहा जब तुझे पवित्र धागे से लाल माला पहनाकर तथा तेलों का अभिलेप करके विष्णु के बलिदान के खंभे से बांध दिया जाए तब अग्नि की प्रार्थना करो और अम्बरीश के यज्ञ में इन दो देवी गाथाओं की स्तुति करो तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाएगी उन गाथाओं को प्राप्त करने के बाद राजा अम्बरीश को तत्काल अपने इष्ट प्रदेश पहुंचने का सुझाव दिया बाद में लाल वस्त्र पहने हुए जब उसे बलि स्थान पर बांध दिया गया तब उसने इंद्र और उसके छोटे भाई विष्णु की उन सर्वोत्तम गाथाओ द्वारा आराधना की हजार नेत्र वाला इंद्र उसकी पवित्र गाथा सुनकर प्रसन्न हो गया और उसने सुनसेब को दीर्घायु कर दिया राजा अम्बरीश ने भी इस यज्ञ द्वारा बड़े लाभ प्राप्त किए इस बीच विश्वमित्र ने अपनी तपस्या जारी रखी जो 1000 वर्ष तक चलती रही तपस्या की समाप्ति पर देवता उसे वरदान देने के लिए आए और ब्राह्मण ने उद्घोषणा की कि उसने ऋषि का पद प्राप्त किया है इस प्रकार वह एक कदम और आगे हो गया लेकिन इससे असंतुष्ट होकर मुनि ने अपनी तपस्या फिर से आरम्भ की कुछ समय बाद उसने मेनका को देखा जो पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए आई थी मेनका अपूर्व सौंदर्य की जीती जागती मूर्ति थी उसने अपने आकर्षक रूप की चकाचौंध से विश्वमित्र को विमोहित कर दिया उसके आकर्षण की ज्वाला में दग्ध मुनि ने अपनी सहचरी बनने के लिए उसे कुटिया में बुलाया इस तरह से दस वर्षों तक वह मेनका के मायाजाल में फंसा रहा जो उसकी तपस्या के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ इन दस वर्षों में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसे इस बात का भी पता चल गया कि यह सब षड्यंत्र उसकी तपस्या भंग करने के लिए था अतः मेनका को विदा कर वह स्वयं भी उत्तर में पहाड़ों पर चला गया जहां उसने एक हजार वर्षों तक कोसी की नदी के किनारे घोर तपस्या की उसकी तपस्या को देखकर देवता चिंतित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि उसे महान ऋषि महर्षि की उपाधि देकर सम्मानित किया जाए और ब्रह्मा ने सभी देवताओं के परामर्श को स्वीकार करते हुए बताया कि विश्वमित्र को महर्षि की पदवी प्रदान की गई है विश्वामित्र ने हाथ जोड़ नतमस्तक होकर कहा कि यदि उसे ब्रह्म ऋषि की अपूर्व उपाधि प्रदान की जाए तभी वह मानेगा कि उसने अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं है इसके लिए उसे और अधिक प्रयास करने चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुनि ने अपने आप को कठिन तपस्या में समर्पित कर दिया तपस्या के दौरान उसने बहुत कष्ट सहे उदाहरण के लिए अपने हाथों से बिना कोई सहारा लिए खड़ा रहने लगा तथा केवल हवा के सहारे ही जीवित रहने लगा गर्मी सर्दी और वर्षा की रितुओं तक ऐसा ही चलता रहा अंत में इंद्र तथा अन्य देवता उसकी तपस्या के बढ़ते प्रभाव को देखकर व्याकुल हुए उन सभी ने रूपसी रंभा को मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कहा लेकिन रंभा ने उस उग्र मुनि के भयंकर कोप का सामना करने में अपनी असमर्थता जताई लेकिन इंद्र के बार बार कहने पर उसके आदेश का पालन करने के लिए वह त्यार हो गई इंद्र तथा कंदर्प प्रेम के देवता ने उसे वचन दिया कि वे उसकी रक्षा करेंगे इस पर रंभा ने मुनि की तपस्या भंग करने के लिए अत्यंत आकर्षक रूप धारण किया लेकिन मुनि को रंभा की नियत पर संदेह हो गया और क्रोधित होकर शाप दिया शाप ने अपना प्रभाव दिखलाया इंद्र और कंदर्प निराश हो गए यद्यपि विश्वामित्र ने अपनी वासना पर नियंत्रण रखा लेकिन क्रोध पर नियंत्रण न रख पाने के कारण उसकी तपस्या नष्ट हो गई उसे वही तपस्या फिर से आरंभ करनी पड़ी वह बिल्कुल शांत रहने लगा अर्थात वर्षों तक उसने श्वास तक लेना बंद कर दिया तब उसने हिमालय को छोड़कर पूर्व की यात्रा की जहां उसने एक भयानक प्रयोग किया और धारण कर उसने एक हजार वर्षों तक तपस्या की तपस्या के इतिहास में इस तरह का कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं मिलता हालांकि इस दौरान बहुत सी कठिनाइयां उसके रास्ते में आई पर वह क्रोध से जरा भी विचलित नहीं हुआ और अंत में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुआ तपस्या की अवधि की समाप्ति पर उसने खाने के लिए कुछ अन्न तैयार किया इंद्र ने भिखारी के रूप में आकर भीख मांगी विश्वमित्र को अपना भोजन देना पड़ा और उसे भूखे ही रहना पड़ा क्योंकि उसने शांत रहने की प्रतिज्ञा की थी क्योंकि उसने श्वास न लेने की प्रक्रिया जारी रखी उसके सिर से धुआं निकलने लगा जिसके कारण तीनों संसार त्रस्त और भयभीत हो गए तब देवताओं और ऋषियों ने कहा इस महान मुनि विश्वमित्र को अनेक प्रकार से प्रलोभित तथा उत्तेजित करने के प्रयास किए गए लेकिन इन सभी बाधाओं को पार करते हुए वह अपनी सिद्धि की ओर बढ़ता जा रहा है इस बारे में यह भी कहना जरूरी है कि यदि उसकी इच्छा ना मानी गई तो वह अपनी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक नष्ट कर सकता है संपूर्ण सृष्टि त्रस्त है कहीं पर भी कोई उजाले की किरण दिखाई नहीं दे रही समुद्र डांडोल हो रहे हैं पहाड़ चूर चूर हो रहे हैं धरती कांप रही है और हवा भ्रमित होकर बह रही है हे ब्रह्मा हमें वचन दो कि मानव सृष्टि नास्तिक नहीं बनेगी इससे पूर्व की उग्र स्वभाव का वह महान और कीर्तिमान ऋषि सब कुछ नष्ट कर दे हमें उसे प्रसन्न करना चाहिए तब देवताओं ने ब्रह्मा के नेतृत्व में विश्वामित्र से प्रार्थना की हे ब्राह्मण ऋषि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, हे कुशिक तुमने अपने धैर्य से ब्रह्मणत्व प्राप्त कर लिया है हे ब्राह्मण अपने मारुतों के साथ हम तुम्हें दीर्घायु प्रदान करते हैं प्रत्येक आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो तुम जहाँ चाहे जा सकते हो इससे प्रसन्न होकर विश्वमित्र ने देवताओं को प्रणाम किया और कहा यदि मैंने ब्रह्म प्राप्त कर लिया है तब ओम और यज्ञ सूत्र तथा वेद मुझे इस योग्यता में मान्यता प्रदान करें और ब्राह्मण का पुत्र वशिष्ठ, जो कि छात्र विद्या तथा ब्राह्मण विद्या आदि सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से निपुण माना जाता है वह भी मुझे इस प्रकार संबोधित करे तद देवताओं ने विशिष्ट से प्रार्थना की और उसने विश्वमित्र के साथ समझौता कर लिया साथ ही ब्राह्मण ऋषि के पद पर उसका अधिकार स्वीकृत कर लिया विश्वमित्र ने भी ब्राह्मण की श्रेणी प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ का पूर्ण सम्मान किया ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच वर्ण संघर्ष की दूसरी घटना क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों की हत्या से संबंधित है ये कहानी महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है जो इस तरह से है कृतवीर्य नाम का एक राजा था जिसकी दानशीलता के कारण वेदों के ज्ञाता राजा के पुरोहित भी थे और उसी कारण वे अपनी जीविका उपार्जन करते थे उन्होंने इस बीच काफी अन्न और धन भी कमाया जब राजा की मृत्यु हुई तब उसके वंशजों को धन की कमी हो गई और तब इसकी याचना के लिए वे भृगुओं के पास आए क्योंकि वे उनकी संपत्ति के बारे में जानते थे कुछ भृगु लोगों ने अपना धन जमीन के नीचे छिपाकर रखा था तो कुछ ने इसे ब्राह्मणों को दान कर दिया क्योंकि वे क्षत्रियो से डरते थे जबकि कुछ लोगों ने उन्हें बिना कुछ दिए लौटा दिया एक बार ऐसा भी हुआ कि एक क्षत्रिय को किसी भृगु के मकान की जमीन खोदते समय उसमें गड़ा धन मिल गया तब सभी क्षत्रिय इकट्ठे हो गए और उन्होंने इस खजाने को देखा इससे उन्हें गुस्सा आ गया परिणाम स्वरूप उन्होंने सभी भृगुओं की उनकी गर्भवती स्त्रियों सहित हत्या कर दी बाद में उनकी विधवाएं हिमालय पर्वत की ओर पलायन कर गई उनमें से एक विधवा ने अपने अजन्मे बच्चे को अपनी जांग में छिपा लिया क्षत्रियो को जब किसी ब्राह्मणी से उसके जीवित रहने की खबर मिली तब उन्होंने उसकी हत्या करनी चाहिए लेकिन वह बच्चा अपनी मां की जांग से बाहर निकला और उसने अपने हत्यारों को अंधा बना दिया कुछ दिनों तक इसी प्रकार पहाड़ों में भटकते रहने के बाद उन्होंने उसी बच्चे की माँ से पास प्रवेश किया था उसी बालक ने अपने रिश्तेदारों की हत्या के बदले में उनकी दृष्टि छीन ली थी और वे जब उसकी शरण में गए तो उनकी दृष्टि वापस मिल गई तथापि उर्व ने भृगु लोगों की हत्या के बदले में सभी प्राणियों को नष्ट करने की साधना की और तपस्या करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसके कारण देवता असुर दोनों और मनुष्य भी घबरा गए लेकिन उसके पूर्वज स्वयं प्रकट हुए और उसे इस कार्य से विमुख करने के उद्देश्य से कहा कि वे क्षत्रियो से उनकी हत्या का बदला नहीं लेना चाहते हैं श्रद्धावान भिगु असुरक्षित होने के कारण हिंसक वृत्ति के क्षत्रियों की हत्याओं को क्षमा नहीं करना चाहते जब हम वृद्धावस्था से दुखी हो जाएंगे तब हम स्वयं ही उनके द्वारा अपनी हत्या की कामना करेंगे जिसने भृगु के घर जमीन में धन दबा दिया था स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले हम लोगों को धन से क्या लेना देना? उन्होंने ये उपाय इसलिए किया कि वे दोषी नहीं बनना चाहते थे उन्होंने उर्व से कहा कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे और जो पाप पूर्ण कार्य वह कर रहा है उससे दूर रहे हे पुत्र तुम क्षत्रियो और इन सातों लोगों का नाश मत करो अपने क्रोध को नियंत्रित करो क्योंकि वह तपस्या की साधना को नष्ट कर देता है लेकिन उर्व ने उत्तर दिया कि वह अपने निश्चय पर अमल किए बिना नहीं रुक सकता उसने कहा कि उसके क्रोध का अगर किसी दूसरी वस्तु पर आघात नहीं होगा तो वह स्वयं उसी को नष्ट कर देगा उसने तर्क देते हुए कहा कि उसके पूर्वजों ने क्षत्रियो के साथ जिस नम्रता का व्यवहार करने का परामर्श दिया है वह न्याय और औचित्य तथा कर्तव्य के आधार पर भी गलत है तथापि पित्रों ने उसे अपने क्रोध की अग्नि समुद्र में फेंक देने के लिए मना किया जहां उन्होंने कहा वह जल तत्वों पर प्रहार करेगी और इस प्रकार उसकी धमकी पूरी हो जाएगी तीसरी घटना ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों के नरसंहार से संबंधित है महाभारत में अनेक स्थानों पर इस कथा को दोहराया गया है सहस्त्रबाहु, महाप्रतापी एवं शक्तिमान कार्तवीर्य यानी अर्जुन इस संपूर्ण संसार का सम्राट था वह महिष्मती का निवासी था अपार शक्ति का यह हय राजा महासागरों तथा महाद्वीपों सहित संपूर्ण विश्व पर राज्य करता था युद्ध भूमि पर लड़ने और संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने हजार हाथों से लड़ने का वरदान दत्तात्रेय मुनि से प्राप्त किया था तथा होने की संभावना में सदाचारी लोगों के उपदेश और वचनों का आशीर्वाद उसे प्राप्त था तत्पश्चात अपने सूर्य जैसे तेजस्वी रथ पर सवारी करते हुए अपने गर्व के नशे में चूर होकर उसने कहा धैर्य साहस कीर्ति पराक्रम गुण और शक्ति में मेरे समान कौन है उसकी चुनौती के उत्तर में आकाश से एक निराकार आवाज गूंज उठी जिसने उसे कहा हे मूर्ख तुम नहीं जानते कि ब्राह्मण क्षत्रिय से उत्तम होता है और ब्राह्मण की सहायता से ही क्षत्रिय अपनी प्रजा पर शासन करता है तब अर्जुन ने उत्तर दिया यदि मैं चाहूं तो प्राणी मात्र का निर्माण कर सकता हूं अथवा ना चाहूं तो समस्त प्राणियों को मिटा सकता हूं कोई भी ब्राह्मण किसी कार्य अथवा धारणा में मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता तुम्हारा कहना है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और मेरा दूसरा प्रस्ताव है कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है दोनों का आधार यहाँ स्पष्ट हुआ है परंतु भेद की बात यह भी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय पर निर्भर होते हैं न कि क्षत्रिय ब्राह्मण पर ब्राह्मण के लिए वेद मात्र एक मूल बहाना है न्याय रक्षा के लिए वे क्षत्रिय के अधीन है ब्राह्मण अपनी जीविका उनसे ही प्राप्त करते हैं तब ब्राह्मण उनसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं मैं स्वयं उन सर्व ब्राह्मणों को अपने अधीन रखता हूँ जो दक्षिणा पर जीवित रहते हैं और अपने आप बहुत श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि स्वर्ग में निवास करने वाली गायत्री देवी ने सत्य का ही उद्घाटन किया है इसलिए मैं उन सभी अब क्या मैं इस संसार को जहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ है ऐसे विश्व में बदल दू जहाँ क्षत्रिय श्रेष्ठ हो सके अर्जुन का यह कथन सुनकर रात्रि के समय भ्रमण करने वाली यह देवी भयभीत हो गई तब हवा में विचरण करने वाले वायु देवता ने अर्जुन से कहा इस पापयुक्त विचार का त्याग करो और ब्राह्मणों का अभिवादन करो यदि तुमने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो तुम्हारा साम्राज्य अस्थिर हो उठेगा तब तुम देश के बाहर कर दिए जाओगे राजा ने पूछा तुम कौन हो मैं देवताओं का दूत वायु हूं और तुम्हें तुम्हारे हित की बातें बताने आया हूँ अर्जुन ने प्रत्युत्तर में कहा हे देवता तुम आज ब्राह्मणों के प्रति बहुत अधिक भक्तिभाव दिखा रहे हो लेकिन यह क्यों नहीं कहते कि ब्राह्मण भी पृथ्वी पर जन्मे किसी अन्य प्राणी के समान ही है आगे चलकर राजा जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम के साथ एक विवाद में पड़ गया जो इस तरह है का एक राजा था, जिसे गाधी नाम से जाना जाता था उसकी सत्यवती नाम की एक पुत्री थी इस राजकुमारी का ऋचिक ऋषि के साथ विवाह और जमदग्नि के जन्म की कहानी ऊपर वर्णित कहानी के समान ही है जमदग्नि और रेणुका के पांच पुत्र थे जिनमें सबसे छोटा दुर्जय परशुराम था उसने एक बार अपने पिता के आदेश पर अपनी मां की हत्या कर दी जिसने अनैतिको दी थी क्योंकि जमदग्नि श्राप से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी लेकिन परशुराम की इच्छा से उसके पिता ने उसकी माँ को पुनः जीवन दान दिया और उसके भाइयों को भी सदबुद्धि प्रदान की तथा स्वयं उसे हत्या के अपराध से मुक्त कर दिया जाता है परशुराम अपने पिता से अजेयता तथा दीर्घायु का वर भी प्राप्त करता है राजा अर्जुन के साथ उसके संबंध का वर्णन है एक बार राजा अर्जुन जमदग्नि के आश्रम में आया और उसका जमदग्नि की पत्नी ने आदर से स्वागत किया लेकिन राजा ने ऋषि के यज्ञ की गाय का बछड़ा जबरन छीनकर और यज्ञ समारोह के वृक्ष तोड़कर आदर सत्कार को भंग कर दिया इस विनाश का समाचार सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो गया उसने अर्जुन पर आक्रमण करके उसकी हजार बुझाएं काटी फिर उसकी हत्या कर डाली इसके बदले में अर्जुन के पुत्रों ने शांत स्वभाव वाले ऋषि जमदग्नि की परशुराम की अनुपस्थिति में हत्या कर दी वापस लौटने पर अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय वंश को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और सबसे पहले अर्जुन के पुत्र और उनके साथियों की हत्या करके उस प्रतिज्ञा का पालन किया उसने इक्कीस बार समस्त क्षत्रियो को पृथ्वी से समूल नष्ट किया और उनके खून से सामंत पंचक में पांच सरोवर बनवाए जिसमें उसने भृगुओं के पितरों की आत्माओं को संतुष्ट किया और अपने नाना ऋचिका के समक्ष जाकर खड़ा हो गया तब ऋचिका ने उसे उपदेश दिया परशुराम ने एक विशाल यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न किया और यज्ञ करने वाले पुरोहितों को पृथ्वी दान दी उसने महाबली कश्यप ऋषि को 60 फुट लंबा और चौवन फुट ऊंचा सोने का सिंहासन दान में दिया इस सिंहासन को ब्राह्मणी ने आपस में बांट लिया जिससे उसका खांडवन नाम पड़ गया इस प्रकार कश्यप को पृथ्वी दान करने पर परशुराम स्वयं महेंद्र पर्वत पर रहने के लिए चला गया। इस तरह उसमें और के बीच में शत्रुता द्वारा हत्या कर दी गई उनका वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व में है वे कश्मीर दार्द कुंती शुद्रक मालव अंग वंग कलिंग विदेह ताम्रलिप्तक मार्तिकावत सीवी आदि राजन्य थे क्षत्रिय वंश का पुनर्निर्माण किस प्रकार किया गया यह बात भी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियो के नरसंहार की इस कहानी में बताई गई है कहा जाता है पृथ्वी पर रहने वाले सभी क्षत्रियो को 21 बार नष्ट करने के बाद जमदग्नि का पुत्र परशुराम सभी पर्वतों में सर्वोत्तम महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने में व्यस्त हो गया क्षत्रियों की विधवाएं संतती की इच्छा से ब्राह्मणों के पास आई तब ब्राह्मणों ने काम की किसी भी लालसा से मुक्त होकर उचित ऋतु में इन स्त्रियों के साथ संभोग किया बाद में वे गर्भवती हो गईं, उनसे वंश को चलाने के लिए शूरवान क्षत्रिय लड़के लड़कियां उत्पन्न हुए इस प्रकार ब्राह्मणों ने अपने सदाचार से क्षत्रिय स्त्रियों से क्षत्रिय वंश का सिलसिला आगे बढ़ाया जिनकी बाद में संख्या बढ़ी और वे अनेक वर्षों तक जीवित रहे इसके बाद ही ब्राह्मणों से कम श्रेष्ठता वाले चार वर्ण उत्पन्न हुए भारत के अलावा किसी भी अन्य देश में वर्ग संघर्ष का ऐसा दुखांत इतिहास नहीं मिलता ये ब्राह्मण परशुराम का झूठा दम्भ ही है कि उसने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और ब्राह्मणों ने उनकी विधवाओं के साथ संभोग करके क्षत्रियों की पुनर्सृष्टि की हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भारत के वर्ग संघर्ष का यह इतिहास प्राचीन है बल्कि यह वर्ग संघर्ष निरंतर जारी है इस वर्ग संघर्ष को हम महाराष्ट्र में मराठा शासन के समय में भी देख सकते हैं जिसके कारण मराठा साम्राज्य नष्ट हो गया हमें यह भी नहीं मानना चाहिए कि यह वर्ग युद्ध भी अन्य सामान्य युद्धों के समान ही होते थे भारत में वर्ग संघर्ष का एक स्थायी स्वभाव रहा है जो चिपचाप किंतु निश्चित रूप से अपना कार्य करता था इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये वास्तविक घटनाएं इस अर्थ में सांकेतिक हैं कि वे उनकी प्रकृति तथा चरित्र की ओर इंगित करती हैं। क्या इसी बात से यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं में बंधु है इन घटनाओं को देखते हुए इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर संभव नहीं हिंदू समाज में बंधु के अभाव का क्या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है हिंदू धर्म और उसका दर्शन ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि मिल ने कहा है बंधुभाव की भावना स्वाभाविक होती है लेकिन यह एक ऐसा पौधा है जो अनुकूल जमीन पर ही तथा जहां उसके विकास के लिए उचित परिस्थितियां मौजूद होती हैं बढ़ सकता है भाव की भावना को बढ़ाने के लिए केवल यह उपदेश करने की आवश्यकता नहीं कि हम सभी ईश्वर की संतान है अथवा हम सब एक दूसरे पर निर्भर है यह मौलिक आवश्यकता नहीं है किसी भावना के विकास के लिए यह एक बहुत ही बौद्धिक तर्क हो सकता है बंधु भाव की इस भावना को बढ़ावा देने के लिए जीवन की सभी सजीव प्रक्रियाओं में सहभागी बनना आवश्यक है, है। अतः जो इन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं वे एक दूसरे को भाई के समान मानते हैं प्रोफेसर स्मिथ ने सहभोज के महत्व पर उचित जोर देते हुए समाज में बंधुत्व के निर्माण में इसे एक अत्यंत आवश्यक तत्व माना है वे कहते हैं यज्ञ समारोह में आयोजित सहभोज प्राचीन धार्मिक जीवन के आदर्श को व्यक्त करने का एक उचित माध्यम है ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि वह एक सामाजिक कर्म है और उसमें देवता तथा उसके उपासक दोनों न केवल एक साथ भाग लेते हैं बल्कि जैसा पहले बताया गया है किसी मनुष्य के साथ मिल बैठकर कर खान पान करना इसके साथ भाईचारा व्यक्त करने तथा परस्पर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का भी प्रतीक है यज्ञ समारोह में आयोजित सहभोज में एक बात सीधी व्यक्त होती है कि देवता तथा उसके उपासक दोनों एक ही पंक्ति में साथ साथ भोजन करते हैं लेकिन इसके अलावा उनमें उन सभी बातों का समावेश होता है जो उनके परस्पर संबंधों को व्यक्त करती है जो लोग भोजन के लिए एक साथ बैठते हैं वे लोग सभी सामाजिक कार्यों के लिए एकजुट होते हैं जो लोग सहभोज नहीं कर सकते वे एक दूसरे के लिए पराय होते हैं न उनमें धार्मिक एकता होती है और न परस्पर सामाजिक कर्तव्य जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर भी हिंदुओं में सुख दुख को बांटने की भावना नहीं है हर चीज अलग अलग और विशिष्ट है हिंदू अलग है और जीवन पर्यंत विशिष्ट बना रहता है भारत में आने वाले विदेशी को हिंदू पानी मुसलमान पानी की ही पुकार नहीं सुनाई देती जो ब्राह्मण कॉफी हाउस ब्राह्मण भोजनालय जहां अब्राह्मण हिंदू नहीं जा सकते ब्राह्मण प्रसूति ग्रह मराठा प्रसूति ग्रह और भाटिया प्रसूति ग्रह आदि मिलते हैं हालांकि ब्राह्मण मराठा और भाटिया सभी हिंदू हैं यदि किसी ब्राह्मण के घर में बच्चे का जन्म होता है तब अब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता और ना ही उसे वहां जाने की इच्छा होगी यदि ब्राह्मण परिवार में विवाह हो तब भी गैर ब्राह्मण को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता और तो और ब्राह्मण की मृत्यु हो जाने पर उसकी शव यात्रा में कोई भी अब्राह्मण सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है इस तरह से एक जाति के सुख दुख दूसरी जाति के सुख दुख नहीं होते एक जाति को दूसरी जाति के प्रति लगाव नहीं होता इतना ही नहीं दान धर्म भी जाति तक ही सीमित होता है हिंदुओं में ऐसी कोई सार्वजनिक दान धर्म की प्रथा नहीं है जो सबके लिए मुक्त हो आप ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण धर्मदान संस्था पाएंगे और इसमें भी चित्तपावन ब्राह्मणों के लिए चित्तपावन ब्राह्मण धर्मदान संस्था देशस्थ ब्राह्मणों के लिए देशस्थ ब्राह्मण धर्मदान संस्था करहाड़े ब्राह्मणों के लिए करहाड़ ब्राह्मण संस्था तो सारस्वत ब्राह्मणों में भी कुंडलेश्वर ब्राह्मण धर्मदान संस्था आदि इस प्रकार एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ जीवित रहते हुए भी कोई वस्तु आपस में नहीं बांटता बात यही तक नहीं वे मर जाते हैं तब भी वे अलग और पृथक ही रहते हैं कुछ हिंदू अपने मृतकों को दफनाते हैं तो कुछ हिंदू उन्हें जलाते हैं लेकिन जो लोग दफनाते हैं उनकी शमशान भूमि एक नहीं होती प्रत्येक का शमशान भूमि में अपने मृतकों को दफनाने का अलग अलग क्षेत्र होता है जो लोग जलाते हैं वे एक ही स्थान पर अपने मृतकों को नहीं जलाते यदि वे ऐसा करते हैं तो भी चबूतरा अलग बनाया जाता है तब इस बात में क्या कोई आश्चर्य है कि हिंदुओं के लिए बंधुत्व की भावना क्यों पर है जीवन के सुखतों को आपस में बांटने पर जहां पूर्ण मनाही हो वहां भाव की भावना कैसे पनप सकती है? लेकिन इन सभी सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हिंदू लोग जीवन के सुख बताना आवश्यक नहीं है कि वे इन्हें बांटने के यहाँ ये बताना आवश्यक नहीं है कि वे इन्हें बांटने से इसलिए इनकार करते हैं क्योंकि उनका धर्म उन्हें ऐसा ही करने के लिए कहता है हिंदू धर्म शिक्षा देता है सहभोज ना करने की अंतर्जातीय विवाह ना करने की और परस्पर संबंध ना रखने की यह नहीं करना वह नहीं करना यही हिंदू धर्म के उपदेश का सार है सभी लज्जित करने वाली बातें जो मैंने यहाँ बताई हैं हिंदू समाज की अलग और पृथक प्रवृत्ति को स्पष्ट करती हैं जो हिंदू धर्म के दर्शन की देन है यही दर्शन बंधु को पूरी तरह नकारता है न्याय की दृष्टि से हिंदू धर्म के दर्शन का किया गया यह संक्षिप्त विश्लेषण सिद्ध करता है कि हिंदू धर्म समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का विरोधी है बंधुत्व और स्वतंत्रता ये दोनों तत्व सही मायने में धारणाएं हैं मौलिक तथा बुनियादी तत्व हैं समानता और मानव व्यक्तित्व के प्रति आदर बंधुभाव तथा स्वतंत्रता ये दोनों धारणाएं इन मूल तत्वों से ही आगे बढ़ती हैं इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समानता मूल धारणा और मानव व्यक्तित्व के प्रति आदर है जहाँ समानता को नकारा गया है तब ये मानना चाहिए कि अन्य सभी बातों को नकारा गया है दूसरे शब्दों में यह बात दर्शाना मेरे लिए पर्याप्त है कि हिंदू धर्म में समानता नहीं थी लेकिन जिस प्रकार से मैंने हिंदू धर्म का परीक्षण किया वैसा पहले नहीं किया गया था और तब मैंने सोचा कि हिंदू धर्म बंधुत्व और स्वतंत्रता दोनों से वंचित रखने वाला है यह कहना ही पर्याप्त नहीं है लॉर्ड एक्टन की महत्वपूर्ण धारणा के परीक्षण के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करना चाहूंगा महान लॉर्ड महोदय कहते हैं कि असमानता की बढ़ोतरी ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण होती है धर्म के स्वीकृत मत के रूप में इस पर कभी पालन नहीं किया गया यह स्पष्ट है कि अपना यह मत बनाते समय लॉर्ड एक्टन ने हिंदू धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हिंदू धर्म में असमानता एक स्वीकृत धार्मिक सिद्धांत है और उसे जानबूझकर एक पवित्र धर्म मत के रूप में प्रचारित किया जाता है वह एक अधिकृत धार्मिक तत्व है और कोई भी सरेआम उसका पालन करने में लज्जा अनुभव नहीं करता हिंदू समाज की दृष्टि से असमानता धार्मिक सिद्धांत के रूप में जीवन का एक धर्म विधान है और एक निश्चित मत के रूप में निरंतर इसकी शिक्षा दी गई है यह एक अधिकृत मत है वस्तुतः असमानता हिंदू धर्म की आत्मा है अब मैं उपयोगिता के दृष्टिकोण से हिंदू धर्म के दर्शन का परीक्षण करना चाहूंगा हिंदू धर्म का इस पहलू से परीक्षण बहुत दीर्घ तथा विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसा प्रोफेसर मिल ने निर्देशित किया है न्याय तथा उपयोगिता में आपसी शत्रुता आवश्यक नहीं है दूसरे शब्दों में जो बात एक व्यक्ति के लिए अन्याय है वह समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकती इसके अलावा हमारे सामने जाति प्रथा के परिणाम भी हैं जिनसे हम अपरिचित नहीं हैं। जाति का सिद्धांत केवल एक सिद्धांत नहीं है इस सिद्धांत को व्यवहार में ढाला गया इसलिए वह एक वास्तविकता है इसके कारण हिंदू समाज ने चतुर्वर्ण्य के संबंध में जर्मन दार्शनिक नीचे का सही अनुसरण किया है जिसने कहा है कि आदर्श को अनुभव करो और वास्तविकता को आदर्श में ढाल दो किसी भी सिद्धांत का मूल्य उसके नतीजों से परखना चाहिए इसलिए यदि अनुभव को एक कसौटी मानना है तब चतुर्वर्ण्य का तिरस्कार जरूरी है एक शुद्ध सामाजिक संगठन रूप में भी यह तिरस्कार है उत्पादकों के संगठन के रूप में उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए बंटवारे की एक आदर्श योजना के रूप में भी वह बुरी तरह से असफल हो गया है यदि संगठन का यह एक आदर्श रूप है तब हिंदू धर्म एक समान मंच क्यों नहीं बना सका यदि उसे उत्पादन का एक आदर्श नमूना माना जाए तब ये कैसे है कि उत्पादन की उसकी तकनीक आदि मानव की तकनीक से अधिक विकसित नहीं हो सकी और यदि इसे बंटवारे की एक आदर्श योजना माना तब इसके कारण धन की इतनी अधिक कैसे हो गई जहां एक और संक्षेप रूप में कहकर छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे अनेक हिंदू जन है जो जाति व्यवस्था की महान सामाजिक उपयोगिता का दावा करते हैं और ऐसी व्यवस्था के न केवल निर्माण बल्कि उसे दैवी मान्यता प्रदान करने के लिए मनु की बुद्धिमानी तथा विवेक की प्रशंसा करते हैं जाति व्यवस्था के प्रति ऐसा दृष्टिकोण इसलिए बना क्योंकि के परिणाम को तभी निश्चित किया जा सकता है जब जाति के विभिन्न पक्षों को संयुक्त कर उन पर विचार किया जाए समस्या का इस दृष्टिकोण से विचार करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं एक जाति से श्रमिकों का विभाजन होता है दो जाति के कारण मनुष्य की उसके कार्य के प्रति रुचि नहीं रहती तीन जाति के कारण बुद्धि का शारीरिक श्रम से संबंध नहीं रहता चार की प्रमुख रुचि को विकसित करने के उसके अधिकार को नकारती है जिसके कारण वह निर्जीव बनता है और पांच जाति स्थान परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाती है जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन करती है निस्संदेह सभ्य समाज में श्रम का विभाजन आवश्यक होता है लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का अपरिवर्तनीय अप्राकृतिक विभाजन नहीं किया जाता जाति व्यवस्था केवल श्रमिकों का विभाजन करने वाली व्यवस्था नहीं है जो कि श्रम के विभाजन से सर्वथा भिन्न है बल्कि वह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों में विभाजन की श्रेणी एक दूसरे के ऊपर निर्धारित की गई है किसी भी देश में श्रम के विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का इस प्रकार अलग अलग श्रेणियों में विभाजन नहीं किया गया है जाति व्यवस्था के इस पहलू के संबंध में आलोचना करने का एक तीसरा दृष्टिकोण भी है श्रम का ये विभाजन अपने आप नहीं हो गया और ना ही ये किसी स्वाभाविक योग्यता पर आधारित है सामाजिक तथा निजी कार्य क्षमता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति की योग्यता को निपुण बनाएं, जिससे वह अपने जीवन व्यवसाय का चयन कर सके और उसे सुदृढ़ बना सके जाति व्यवस्था में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति का कार्य उसके जन्म से पहले ही तय हो जाता है उसका चुनाव उसकी मौलिक योग्यता के आधार पर नहीं किंतु उसके माता पिता के सामाजिक स्तर पर आधारित होता है एक अन्य दृष्टिकोण से देखें तो व्यवसायों के क्रमिक वर्गीकरण की व्यवस्था जो कि जाति व्यवस्था का सीधा परिणाम है निश्चय ही हानिकारक है उद्योग तो कभी भी स्थिर नहीं रहते उनमें तीव्र तथा आकस्मिक परिवर्तन होते रहते हैं इन परिवर्तनों के साथ साथ व्यक्ति को भी अपने व्यवसायों में परिवर्तन की अनुमति होनी चाहिए बदलाव की स्थिति में अगर उसे अपने आप को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो उसके लिए अपनी आजीविका प्राप्त करना हिंदू जनों को ऐसे व्यवसाय करने की नहीं देती, जो परंपरा के अनुसार न हो यदि किसी हिंदू को हम कोई ऐसा नया व्यवसाय जो उसकी जाति के लिए निर्धारित नहीं है अपनाने के बजाय भूखा मरते हुए देखते हैं तो उसका कारण जाति व्यवस्था में ही मिलता है व्यवसायों में परिवर्तन करने की अनुमति ना देने से जाति व्यवस्था देश की वर्तमान बेरोजगारी के लिए सीधी जिम्मेदार बन गई है श्रम विभाजन को लेकर जाति व्यवस्था में और भी एक गंभीर दोष है जाति व्यवस्था ने श्रम का जो विभाजन किया है वह चयन के अधिकार पर आधारित नहीं है उसमें किसी प्रकार की व्यक्तिगत भावना तथा पसंद नापसंद का कोई स्थान नहीं है वह पूर्ण रूप से भाग्य के सिद्धांत पर आधारित है सामाजिक दक्षता पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे कि, कि किसी भी औद्योगिक व्यवस्था में गरीबी और दुख इतनी बड़ी बुराई नहीं है जितनी कि वास्तविकता कि बहुत से लोगों को ऐसे व्यवसाय करने के लिए मजबूर किया जाता है जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती ऐसे व्यवसाय उनमें निरंतर घृणा हीन भावना तथा कार्य से दूर भागने की प्रवृति उत्पन्न करते हैं भारत में ऐसे अनेक व्यवसाय है जिन्हें हिंदू लोग हीन स्तर के व्यवसाय मानते हैं और जिसके कारण ऐसा व्यवसाय करने वालों के प्रति घृणा के लिए उकसाते हैं ऐसे व्यवसायों को टालने की और उनसे बचने की निरंतर इच्छा उत्पन्न होती रहती है उसका मुख्य कारण यह है कि जो लोग इन व्यवसायों का अनुसरण करते हैं उनकी हिंदू धर्म के द्वारा जो उपेक्षा होती है और उन पर ऐसे कार्यों को जिस प्रकार थोपा जाता है उससे उनके मन में विफलता की भावना उत्पन्न होती है जाति व्यवस्था ने जो दूसरी हानि की है वो ये है कि उसने बुद्धि का कार्य से संबंध तोड़ दिया है और श्रम के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न की है जाति का सिद्धांत यह है कि ब्राह्मण जिसे बुद्धि का विकास करने की अनुमति है उसे श्रम करने की अनुमति नहीं है वस्तुतः उसे श्रम को हीन मानने की शिक्षा दी जाती है जबकि शूद्र को श्रम करने की अनुमति है परंतु अपनी बुद्धि का विकास करने की अनुमति नहीं है इसके जो भयंकर परिणाम हुए उनका उत्तम चित्र आरसी दत्ता ने अंकित किया है जाति मनुष्य को निर्जीव बनाती है वह मनुष्य को निष्फल बनाने की प्रक्रिया है शिक्षा संपत्ति तथा परिश्रम सभी के लिए आवश्यक है यदि व्यक्ति एक स्वतंत्र तथा परिपूर्ण मनुष्य बनना चाहता है संपत्ति एवं परिश्रम के बिना शिक्षा का होना व्यर्थ है उसी प्रकार शिक्षा तथा परिश्रम के बिना संपत्ति का होना व्यर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनमें से हर चीज आवश्यक है ये सभी बातें मनुष्य मात्र के विकास के लिए आवश्यक है ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए क्षत्रिय को शस्त्र चलाने की शिक्षा लेनी चाहिए वैश्य को व्यापार करना चाहिए और शूद्र को सेवा करनी चाहिए यह सब परिवार में परस्पर निर्भरता का जो सिद्धांत निहित है, है।, है कि एक शूद्र को धन प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है जब अन्य तीनों वर्ग उसकी सहायता करने के लिए मौजूद है शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है जब जरूरत होने पर पढ़ने लिखने के लिए वह ब्राह्मण के पास जा सकता है जब क्षत्रिय उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है तब उसे शस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता है चतुर्वर्ण्य के सिद्धांत को इस अर्थ से समझते हुए कहा जा सकता है कि समाज में शूद्र को एक रक्षित व्यक्ति के रूप में और अन्य तीनों वर्गों को उसके रक्षक के रूप में देखा जाता है इस प्रकार का अर्थ लगाने से यह एक सरल तथा प्रलोभित करने वाला सिद्धांत बन जाता है चतुर्वर्णय के सिद्धांत के पीछे यही सही दृष्टिकोण है ऐसा जानते हुए भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था ना तो अपने आप में एक परिपूर्ण व्यवस्था है और ना ही छलपूर्ण उद्देश्य से मुक्त है यदि ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करने में क्षेत्रीय सैनिक बनने में और वैश्य व्यवसाय करने में असफल हो जाए तब कैसी स्थिति उत्पन्न होगी इसके अलावा यदि वे अपना कार्य करते भी हैं परंतु शूद्र के प्रति अथवा एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करते तब भी कैसी स्थिति उत्पन्न होगी यदि वह तीनों वर्ण शूद्र को किसी न्यायोचित आधार पर सहायता करने से इनकार करते हैं अथवा उसका दमन करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं तब उसकी अवस्था कैसी हो जाती है अब शूद्रों के हितों की रक्षा कौन करेगा अथवा इसी संदर्भ में वैश्य अथवा क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा जब उनके सीधेपन का कोई ब्राह्मण लाभ उठाने का प्रयास करता है शूद्र की अथवा इस संबंध में ब्राह्मण अथवा वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा यदि क्षत्रिय ही उनसे इस अधिकार को छीनने का प्रयास करता है एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर परस्पर निर्भरता को टाला नहीं जा सकता है एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर निर्भर रहने के लिए कभी कभी अनुमति प्रदान करना आवश्यक हो जाता है परंतु एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर उसकी सभी अत्यावश्यक जरूरतों के लिए निर्भर क्यों रखा जाता है शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए अपनी रक्षा के साधन प्रत्येक के पास होने चाहिए अपने स्व के लिए प्रत्येक मनुष्य की ये अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरतें हैं उसका पड़ोसी शिक्षित तथा शस्त्रधारी है, बात ही निरर्थक है। ये कुछ ऐसे है का समर्थन करने वालों को कोई चिंता नहीं है परंतु ये बहुत ही उचित प्रश्न है चतुर्वर्ण्य के सिद्धांत के पीछे भिन्न भिन्न वर्गो में रक्षित तथा रक्षक का संबंध होने की भावना निहित है इस बात को जानते हुए भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि यदि रक्षक के बुरे कार्य से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है तो इसमें रक्षित व्यक्ति के हितों की हानि ही होगी चतुर्वर्ण्य की वास्तविक मूल भावना में रक्षित तथा रक्षक का संबंध चाहे निहित ही हो परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि व्यवहार में ये एक मालिक तथा नौकर का ही संबंध रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य ये तीनों वर्ण यद्यपि अपने परस्पर संबंधों से संतुष्ट ना भी हों परंतु उन्होंने आपस में समझौता कर लिया है ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की और दोनों ने वैश्य को भी संतोष से जीने दिया ताकि वे उस पर निर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन तीनों शूद्र का दमन करने की बात पर सहमत थे उसे संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई ताकि वह इन तीनों वर्णों से मुक्त ना हो सके उसे ज्ञान अर्जित करने से मना किया गया ताकि वह अपने हितों की रक्षा करने हेतु निरंतर सतर्क न रह सके उसे शस्त्र धारण करने की मनाही की गई ताकि वह इन तीनों वर्णों के प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह न कर सके शूद्रों के साथ इन तीनों वर्णों ने कैसा व्यवहार किया यह बात हमें मनु के इस विधान से स्पष्ट हो जाती है सामाजिक अधिकारों से संबंधित मनु के विधि नियमों से अधिक कुख्यात अन्य दूसरी विधि नियमावली नहीं है किसी स्थान का कोई भी सामाजिक अन्याय का उदाहरण उसके सामने फीका पड़ जाएगा जिन सामाजिक बुराइयों के तहत उन पर अत्याचार किए गए उन्हें अनगिनत लोगों ने क्यों सहन किया दुनिया के दूसरे देशों में सामाजिक क्रांतियां हो गई भारत में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हो सकी इस प्रश्न से मैं निरंतर चिंतित रहता हूं। इस प्रश्न का मैं चतुर्वर्ण्य की इस व्यवस्था ने हिंदू समाज के निचले स्तर के लोगों को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष वृत्ति के लिए पूर्ण रूप से अयोग्य बना दिया है वे शस्त्र धारण नहीं कर सकते और बगैर शस्त्र के विद्रोह नहीं कर सकते वे सभी हल चलाने वाले लोग थे अथवा हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें हल चलाने को मजबूर किया गया और उन्हें अपने हल को तलवार में बदलने की अनुमति नहीं थी उनके पास संगीने नहीं थी और इसलिए उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने हल पर बैठे रहने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था चातुर्वर्ण्य के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी अपनी मुक्ति के बारे में ना तो वे कुछ सोच सकते थे और ना ही उन्हें कोई जानकारी थी उन्हें निम्न बनकर रहने के लिए मजबूर किया गया और उससे मुक्ति का मार्ग ज्ञात होने के कारण तथा मुक्ति का कोई साधन न होने के कारण वे अपनी स्थाई गुलामी से संतुष्ट हो गए और इसे उन्होंने अपनी नियति मान लिया जिससे वे अलग नहीं हो सकते सच है कि बलवानों ने यूरोप में भी स्वयं को शोषण करने से नहीं रोका उन्होंने कमजोर लोगों का शोषण किया परंतु यूरोप में बलवान लोगों ने दुर्बल लोगों को इतने निर्लज रूप से अपने शोषण के विरुद्ध असहाय नहीं बनाया जितना कि भारत के हिंदुओं के मामले में देखने को मिलता है बलवान और दुर्बल लोगों में सामाजिक संघर्ष यूरोप में भारत की तुलना में अधिक तीव्रता से चले हैं और वहां दुर्बल लोगों को सैनिक व्यवसाय में शस्त्र धारण करने की अनुमति है उन्हें वोट देने का राजनीतिक अधिकार है तथा शिक्षा के कारण नैतिक अधिकार भी है यूरोप में बलवानों ने दुर्बल वर्गों से उनकी मुक्ति के ये तीन अधिकार कभी नहीं छीने तथापि चातुर्वर्ण्य के कारण भारत में जनता से ये तीनों अधिकार भी छीन लिए गए हैं तब चातुर्वर्ण्य से और अधिक घटिया सामाजिक संगठन की व्यवस्था कौन सी है जो लोगों को किसी भी कल्याणकारी कार्य करने के लिए निर्जीव तथा विकलांग बना देती है इस बात में कोई अतिशोक्ति नहीं है इतिहास में इस संबंध में भरपूर प्रमाण उपलब्ध है भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा समय जो कि स्वतंत्रता का वह काल कालखंड एक ऐसा कालखंड था जिसमें चातुर्वर्ण्य पूर्ण रूप से निर्मल हो गया था जब शूद्रजन जो की प्रजा का एक मुख्य भाग थे आत्मनिर्भर हो गए थे और देश के शासक बन गए थे वह काल जब चातुर्वर्ण्य के फलने फूलने पर देश के लोगों के एक बड़े समूह को लाचार जीवन व्यतीत करना पड़ा पराभर तथा अंधकार का समय है। जाति के कारण परिवर्तनशीलता रुक जाती है। कभी-कभी ऐसा समय भी आता है जब समाज को किसी संकटकालीन स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए अपने सभी साधन एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना अनिवार्य हो जाता है उदाहरण के लिए जब युद्ध के समान संकट आते हैं तब समाज के लिए अपने सभी साधन सैनिक कार्यवाही के लिए स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है प्रत्येक का युद्ध में लड़ना आवश्यक होता है प्रत्येक व्यक्ति सैनिक होना चाहिए लेकिन क्या जाति के सिद्धांत के अंतर्गत यह संभव हो सकता है स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है भारतीय इतिहास में पराभव की जो एक परंपरा बनी हुई है उसके लिए जाति व्यवस्था ही जिम्मेदार है जाति व्यवस्था सर्वसाधारण की गतिशीलता रोक देती है अथवा केवल क्षत्रिय ही युद्ध में लड़े ऐसी उपेक्षा की जाती थी शेष ब्राह्मण तथा वैश्य लोगों ने शस्त्र धारण नहीं किए थे और शूद्र जो कि देश का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था वे शस्त्र धारण कर ही नहीं सकते थे इसका नतीजा यही होना था कि जब क्षत्रियो का एक छोटा सा वर्ग किसी विदेशी शत्रु द्वारा पराजित हो जाए तब सम्पूर्ण देश उस शत्रु के चरणों में चला जाए यहां तक कि वह किसी भी प्रकार के प्रतिकार के योग्य भी नहीं रहता भारतीय युद्ध अधिकतर केवल अकेले युद्ध अथवा संघर्ष होते थे ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब एक बार क्षत्रिय हार खा जाते सभी कुछ समाप्त हो जाता आखिर ऐसा क्यों? इस बात का सीधा उत्तर यही है कि समाज में सर्वसाधारण की गतिशीलता को मान्यता नहीं दी गई थी और जाति का यह सिद्धांत लोगों की मानसिकता में बहुत गहरा धसा हुआ था यदि उपरोक्त निष्कर्ष सही है तब ऐसे दर्शन या तत्व को जो समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांटता हो जो कार्य को रुचि से अलग करता हो जो मनुष्य के वास्तविक हितों के अधिकार को नष्ट करता हो और जो संकट के समय समाज को सुरक्षित करने के लिए अपने साधनों को गतिशील बनाने के मार्ग में रुकावटें पैदा करता हो ऐसा दर्शन सामाजिक उपयोगिता की कसौटी पर सफल है ऐसा कैसे कहा जा सकता है इसलिए हिंदू धर्म का दर्शन ना तो सामाजिक उपयोगिता की कसौटी पर और न ही व्यक्तिगत न्याय की कसौटी पर खरा उतरता है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 अपनी रक्षा के साधन प्रत्येक के पास होने चाहिए अपने स्वसंरक्षण के लिए प्रत्येक मनुष्य की यह अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरतें हैं उसका पड़ोसी शिक्षित तथा शस्त्रधारी है ये बात उस व्यक्ति के लिए जो स्वयं अशिक्षित तथा निशस्त्र है प्रकार उपयोगी हो सकती है यह संपूर्ण सिद्धांत ही निरर्थक है ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिनकी चतुर्वर्ण्य का समर्थन करने वालों को कोई चिंता नहीं है परंतु ये बहुत ही उचित प्रश्न है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 चातुर्वर्ण्य के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी अपनी थे और नजबूर किया गया और मुक्ति का, मार्ग ना होने के कारण, तथा मुक्ति का कोई साधन न होने के कारण वे अपनी स्थायी गुलामी से संतुष्ट हो गए और इसे उन्होंने अपनी नियति मान लिया जिससे वे अलग नहीं हो सकते यह सच है कि बलवानों ने यूरोप में भी स्वयं को शोषण करने से नहीं रोका